संवेद्नाओं संवेद्नाओं के, पंक, के पंक, ब्लौक ब्लौक की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रद्ध संसार में प्रस्तुत है बाल कहानी मीना की परी मीना नाम की एक लड़की थी वह पढ़ाई लिखाई के अलावा घर के कामों में भी काफी होशियार थी। अपनी माँ को तो काम में मदद करती ही थी साथ ही गांव में भी सभी की मदद करती, शाला में भी वह वह सभी की सहायता करती थी, अपना स्वयं करती ही थी और साथ ही यदि कोई पीछे छूट जाता तो उसका भी गृह कार्य वह कर देती थी पड़ोस में रहने वाली राधा चाची यदि मीना को शक्कर लाने के लिए कहती तो मीना झट से तैयार हो जाती पाठ मन ही मन याद करती कविता गुनगुनाती और चाची के लिए शक्कर भी ले आती। सारा गांव उसे मेहनती मीना के नाम से पहचानता था मीना शाला भी जाती तो राह चलते लोगों से काम पूछती जाती किसी का थैला पहुंचाना हो किसी का कोई संदेश कहना हो तो ये सारे काम मीना करती थी मेहनती मीना सभी की प्यारी थी मीना किसी को काम के लिए मना नहीं करती थी और गांव में भी कोई उसे बिना काम बताए नहीं रहता था एक दिन दवा खाने से किसी के लिए दवाई पहुंचाने के कारण मीना को शाला में प्रार्थना में देर हो गई उस दिन प्रार्थना भी मीना को ही गाली थी हेड मास्टर जी ने मीना को डांटा मीना उदास हो गई प्रार्थना पूरी होने के बाद मास्टर जी ने कहा अगले महीने हम अपने शाला में एक अच्छा कार्यक्रम करने वाले हैं। सभी को अपने हाथों से बने हुए मिट्टी के खिलौने और चित्र लाने हैं कोई दूसरी चीज भी बनाकर लाई जा सकती है यह एक तरह की प्रतियोगिता है जिसमें जिसकी चीज सबसे अच्छी होगी उसे इनाम दिया जाएगा शाला की छुट्टी होते ही सभी, सभी सोचने लगे, लगे कि क्या बनाया जाए चित्र, चित्र या खिलौना खिलौना बनाए तो किस, किस चीज से बनाया जाए मीना ने भी यही बात सोची फिर उसे लगा कि मास्टर जी अपनी कहानी में जिस परी की बात करते हैं क्यों न वैसी ही एक सुंदर परी बनाई जाए पंखों वाली चमकीले कपड़े पहने हुए और अपने हाथ में सुनहरी छड़ी पकड़े हुए एक सुंदर सी परी। दूसरे दिन मीना गांव के के कुम्हार पास गई। भोला काका मेरे लायक कुछ काम हो तो बताओ लाओ मैं आपके लिए मिट्टी अच्छी तरह से मिला देती हूँ मिट्टी मिलाते हुए मीना ने कहा भोला काका क्या आप मुझे मिट्टी की गुड़िया बनाना सिखाएंगे भोला काका ने कहा इसमें मुश्किल क्या है चलो हम दोनों मिलकर बनाते हैं भोला काका की मदद से मीना ने एक मिट्टी की गुड़िया तैयार की भोला काका ने कहा ये सूख जाए तो इसे ले जाना। दो दिन के बाद मीना उस गुड़िया को घर ले आई उस पर चूने से सफेद रंग किया बाल काले किए होठों को लाल किया और आखों में काला रंग भी किया अब उसे पहनाने के लिए कपड़े चाहिए मीना अब पहुँची दर्जी काका के पास रघु काका ओ रघु काका मेरे लिए कोई काम है क्या रघु काका ने कहा आज मैं बिल्कुल फुर्सत में हूँ तुम्हारा कुछ काम हो तो बताओ। मीना ने थैले में से गुड़िया निकाली और कहा मुझे इसके लिए सुंदर लहंगा चुननी चाहिए दर्जी काका ने अपने पास रखा कतरन का थैला खोला और उसमें से चमकीले कपड़े निकाले गुड़िया का माप लेकर उसके लिए तुरंत कपड़ों को आकार में काटा मीना ने कहा अब इसे सिलने का काम तो मैं ही करूंगी। मुझे सिलाई का काम आता है काका छुट्टी के दिन सारा दिन उसने घर पर बैठकर सिलाई की इसके बाद उसने सफेद कार्डशीट से दो सुंदर पंख बनाए। उन्हें कांच की मदद से सजाया परी को गहने तो चाहिए ही इसके लिए मीना ने सफेद मोतियों की एक सुंदर माला बनाई साथ ही सफेद मोती से चूड़ी भी बनाई बाद में उसने एक मुकुट बनाया और उस पर सुनहरा कागज लगाया मीना को तो रात नींद में भी परी ही दिखाई देती थी लेकिन परी के कान में बुंदे नहीं थे मीना चली सुनार के पास सुनार काका ओ सुनार काका, मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे सुनार काका बोले एक क्या तुम दो काम कहो मैं भी कर दूंगा सुनार काका ने छोटे मोती एवं तार की मदद से बुंदे बनाना सिखाया मीना ने सुंदर बुंदे तैयार किए अब क्या बाकी रहा अरे हाँ अब बाकी रह गई परी की जादुई छड़ी वो कहा से आए बेद की छोटी लकड़ी काटी उस पर सुनहरा कागज लपेटा ऊपर एक बड़ा सा मोती चिपकाया रोशनी पड़ते ही वह चमक उठता बन गई जादू की छड़ी परी तो सचमुच की परी लग रही थी शाला में प्रदर्शनी लगी गांव के सभी लोग देखने दे के, के लिए आए, भोला काका रघु काका भी आए, और साथ ही सुनार काका भी आए। सभी मीना की परी को देखते ही रह गए सभी ने परी की खूब तारीफ की इस मेहनती मीना को तो कारीगरी भी आती है वाह मीना वाह इनाम किसको मिला मीना को, मीना को या मीना की परी को अरे भाई मीना को मीना की परी को दोनों को इनाम मिला मीना खुश थी बहुत खुश और साथ ही सारा गांव खुश था अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी मीना की परी वाचक स्वर भारती परिमिमलि